भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ सप्तमोध्याय प्रश्न श्री सुवाच एण मैत्रेय दिपायन सुबुन्य भारत विदुर प्रत्यषत श्री सुखदेव जी के कहते हैं मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा विदुरवाच ब्रह्मण कथम भगवत मात्रिण लीले चापी युद्धेर निर्गुण से गुणा क्रिया विदुर जी ने पूछा ब्रह्मण भगवान तो शुद्ध बोधस्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं? उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है क्रीड़ायाम उद्यमोर्भस्य काम से क्रीड़शांड स्वस्थ तृप्त कथम निवित संसदान बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे अस्राक्षित भगवान विश्व गुणमयया तूय प्रत्यपिधाही भगवान ने अपने गुणमयी माया से जगत की रचना की है उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे देशतः काल अवस्थातः योसौ अवस्थात स्वतोन्यत अविलुप्तावबोधात्म सायुज्येताजया कथम जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है भगवान एक एवैस सर्वक्षेत्रे सुवस्थित अमुष्य दुर्भगत्म वा क्लेशो वा कर्म भी एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है एतस्मिन् तस् में मनोविद्व ज्ञान संकटे तन्न पराूद विभोक स्मरम मान संहत भगवान इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए श्री शोकवाचन सात्रा तत्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवत चित्ता श्री सुखदेव जी कहते हैं तत्वजिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रीजी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा मैत्रीवाच से भगवत मायाजंडते ईश्वर से मुक्त कर्पण्य मुतबंधनम यदे नीना मुश्किल आत्मापर प्रतीयत उपद्रष्टो स्वाशिछेदनाक श्री मैत्रेय जी ने कहा जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं उसी प्रकार इस जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं यथा जले दृष्टुरात्मनो चंद्रमस कंपादि यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर ने इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती तो ईश्वर इस में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भाजती है आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है परमात्मा में नहीं भगवत भक्ति योगे नोधे निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है यदि परामोथ दृष्टात्मनि परे हर विलते तथा क्लेप्त से वह कृष्णस जिस समय समस्त इंद्रिया विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्ले सर्वता नष्ट हो जाते हैं अशेष संक्श समुणवाद श्रवण सचाराग के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है विद्रवात संचन्ना संशय मह्यम तव सूक्ता सिन्हा विभो उभय भगवान मनो में सम्प्रधावति विदु जी ने कहा भगवान आपके युक्त युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेश छिन्न भिन्न हो गए हैं अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है अध्याहितं आत्म विद्वन आपने यह बात बहुत ठीक कही जीवों को जो क्लेशादि की प्रतीत हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है लोके रितोजनः इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं प्रतीतस्य अपनात्मनः अर्थाव निश्चित आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि यह अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं केवल प्रतीत ही होती है अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा ये वा भगवत कूटस्त मधुद्व रतिरासो भवि तिव्रोना इन श्रीचरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है दुरापाचल तपस सेवा योपगीय नृत्य देवदेव जनादन महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्रीहरि देव के गुणों का गान होता रहता है, पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है सृष्टवा अग्रे महदादी सविकाराण्य अनुक्रमात्भ्यो विराज मुद्द्य तमनु प्राविशद भगवान आपने कहा आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादी तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात उसमें प्रविष्ट हो गए यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांुकम यत्रो का सविकास उन विराट के हजारों पैर जांघे और बाहे हैं उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं यस्मिन दशविधा यद प्राणेन्द्रिया्रियस्त्रिभंद यदिभूतिवन यौत्रैश नपतृभ सह गोत्रज प्रजाचिरात आसंजाभ तथम उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित दस प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल मनोबल और शारीरिक बल रूप से तीन प्रकार के हैं आपने वर्णन किया है और उन्हें से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए जिनसे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और यह सारा ब्रह्मांड भर गया ब्रह्मागया प्रजापती स्लि च क्लिपे वन्सानु ते का प्रजापति सर्गासर्गा मन्वराधिपाना वंशाच वंशाचरिता उपरधिर्मिरा जासते वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा स्वर्ग अनुसर्ग और मनवंथरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की मैत्री जी उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए संस्था प्रमाण च भूलोक वर्णय तयक मनुषदेवा सरी सृप पतत्रि वदन सर्ग संदूढ़ गाभस्वेद्विजोदिता तथा यह भी बताइए कि तर्य मनुष्य देवता शरी सर्पादि सर्पादी रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जराजुश्वेदज अंडज और उद्भिद ये चार प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए गुणावतार विश्वस्थित श्रीनिवास्य चथोदार विक्रम श्रीहरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की उनका भी वर्णन कीजिए वर्णाश्रम विभागाशील ऋषीण जन्मकर्मा वेद से चकर्षण यज्ञ चीता पथ प्रभो नैषकम से चंख्य से तंत्र वगवत् भगवत्स्मृत पाखंड पथ वैसम्यम गुण आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग ऋषियों के जन्म कर्मादि कर्मादिदों का विभाग यज्ञों का विस्तार योग का मार्ग ज्ञान मार्ग और उनका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांच रात्र आदि तंत्र शास्त्र विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता नीचवर्ण के पुरुष से उच्चवर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं वे सब हमें सुनाइए धर्मार्थ काम मोक्षाण निमित्ता वार्ताया दंडनीत पृथक राध्य ब्रह्मण पितृणाम सर्गमे च ग्रह परस्पर कालावय साधनों का वाणिज्य दंड नीति और शास्त्र की विधियों का श्राद्ध की विधि का पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए दानस्य से तपसोवा यचा पुरत फल प्रवासस्त धर्मो यस्य पुंस उत्तापदी वे ये ना भगवान तो धर्मजो निजनादन संप्रसीदा एक चाणक दान तप तथा इष्ट और पुर्त कर्मों का क्या फल है प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है निष्पाप मैत्रीजी धर्म के मूल कारण से जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं यह वर्णन कीजिए अनुब्रता शिष्याण पुत्राण द्विजोतम अनापृष्टमी ब्रोयुर्गु नवा भगवत्सा कथि कथिता संक्रम गजवर, उपाशीर अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं भगवान उन महजादी तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं पुरुष से चरूपम पर ज्ञानम चमं गुरुशिष्य प्रयोजनम् जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है निमित्तानि निमितताेह प्रोक्ता न सूरभ स्व ज्ञानम कुत पुसा भक्तिवैराग्यमेवा हरे ृखता प्रश्ना मित्र चक्ष पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती ब्रह्मंड माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है मैं अज्ञा हूँ आप मेरे परम सुद हैं अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए सर्वे वेदास् यपोदानीवाभ प्रधानीर कला पुण्य में मैत्री जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ा कर, उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है समस्त वेदों के अध्ययन यज्ञ तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता श्री शुकु आपृष पुराण कल्प गुरु प्रधान मुनि प्रधान हर्षो भगवत्कोित प्रसन्निवाह श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे रिश्ती भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम रिश्ते स्कंधे सप्तमोध्या